उनके साथ बातचीत करते हैं एक मोटिवेशन मिलता है हम सभी को तो आइए आज के शो को विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए मौलिका एस पटेल जी हमारे साथ हैं जो खास एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत समय से इस फील्ड में काम कर रही हैं तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर मौलिका एस पटेल जी से और उनके कुछ खास एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे एजुकेशन फ़ील्ड में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आगे होने वाला है तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर मौलिका एस पटेल का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में म शांति ब्रदर मैं डॉक्टर मौलिका एस पटेल वल्लभ विद्यानगर में रहती हूं मेरे दो बच्चे और हस्बैंड के साथ बाय प्रोफेशन आई वर्क एज़ प्रोफेसर एंड हेड एट द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वल्लभ विद्यानगर मुझे मेरे काम का सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि मुझे बहुत सारे लोगों से बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करने का मौका मिलता है उनको जो मैं पढ़ाती हूँ वो तो मैं पढ़ाती ही हूँ उसके अलावा भी मुझे उनको आगे करियर में क्या करना चाहिए किस तरह से उनका लाइफ रहना चाहिए दे दे प्रोफेशन, हुँ, हुँ. ये सब मुझे मेरे ओन एक्सपीरियंस से बताने का मौका मिलता है वो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है जी डॉक्टर मौलिका जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे श्रोता आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आ, जैसे मैंने बताया मेरे दो बच्चे हैं मेरा बेटा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है मेरी डॉटर स्कूल में है मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं स्कूल में पढ़ाते हैं और हम सब अपने काम को बहुत प्यार करते हैं ये हमारे फैमिली का एक कॉमन वैल्यू बोल सकते हैं आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आपका एजुकेशन फील्ड में बहुत समय से आप काम कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं तो आपका एक फैमिली में भी ये सारा माहौल ऐसा ही है एजुकेशन वाला तो मैं चाहूँगा कि एजुकेशन फील्ड में अब तक जो चीज़ें आ रही हैं नई चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में कुछ बातें बताइए ब्रदर एक्चुअली अभी मैं जो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हूँ इनर टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस फॉर आईटी प्रोफेशनल्स रेजुवेट विद पीस एट द ब्रह्मा कुमारी हेडकुआटर्स अबू तो मेरा जो अभी माइंडसेट है वो पूरा अपने पर्सनल व्हाट हु वी आर हम क्या हैं उस तरह रिवॉल्व कर रहा है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम चाहे कितनी डिग्री ले लें कितना कोई भी हम कितना भी पढ़ाई लिखाई में या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़े हमारा मेन रोल जो है मेन जो काम है वो है कि खुश रहना और खुश रखना तो इसके लिए सर्टन वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड ऑनेस्टी गिविंग केयरिंग शेयरिंग ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चे बच्चों बच्चों को पेरेंट्स नहीं चाहिए पेरेंट्स को बच्चे के चॉइस से प्रॉब्लम्स हैं And other things. Mm -hmm. तो यहाँ पर आके मैंने ये सीखा है कि हर एक आत्मा हर एक पर्सन एक आत्मा पहले हैं आई एम अ सोल एंड आई एम अ पावरफुल सोल आई एम अ ब्लेस्ड सोल एंड we should respect every soul. हमें respect सबसे पहले आता है कोई भी relation हो उसमें respect पहले आता है mm -hmm. तो अगर एक soul एक soul की care करेगा then सारे दुनिया में problems कम हो जाएंगे mm -hmm. ऐसा मुझे यहाँ आने के बाद जो मैंने सेशन सुने हैं जो मेडिटेशन हमने सुबह किया है mm -hmm. और जो सारी सिस्टर्स और ब्रदर्स के सेशंस जो मैंने अटेंड किए हैं उसमें मुझे लगता है सबसे मेन पर्पस ऑफ लाइफ इज़ फॉर अदर्स फर्स्ट फॉर आवर सेल्स टू मेक आवर सेल्स हैप्पी एंड देन टू सी दैट अदर्स आर हैप्पी दे आर नॉट हर्ट बायर्स तो मुझे लगता है कि बाकी बाकी डिग्री है बाकी करियर है वो सब तो फॉलो करेगा बट मेन थिंग हमारा ये है हमें ये नहीं भूलना है कि हम अच्छा काम करने आए हैं mm -hmm. तो परमात्मा ने हमें ये ये सब शक्तियाँ दी हैं uh, हम सब में वो शक्तियाँ हैं हम उसको बाहर लाना है हम भूल गए हैं कि हम कितने अच्छे हैं तो ये सब याद करके एवरीबडी इज़ नाइस एवरीबडी इज़ गु गु एवरी सोल इज़ अ पावरफुल सोल अगर एक पर्सन एक, एक अच्छा नहीं है आपके साथ तो आप अच्छे हो ना आप आप अपना अच्छाई बरकरार रखिए और सामने वालों को अच्छा बनने का मौका दीजिए या एम्पावर कीजिए ये सब मैं ये सेशन से सुन रहे हैं डॉक्टर मौलिका जी बहुत अच्छी बात आपने बताया जो सेशन से आप अटेंड कर रहे हैं आईटी कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर आपको एक स्पिरिचुअलिटी की जो बातें हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से आप समझ रहे हैं उन चीज़ों को और हर व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई है उसको देखना है और भले कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है लेकिन आप अच्छे हो तो आप उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करिए तो बुरा व्यवहार वाला भी कहीं ना कहीं एक जगह पे वो चीजें को समझ जाएगा और वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगा तो आपने बहुत अच्छी बात बताया कि हर व्यक्ति के अंदर एक चेतना है जिसको सोल कह सकते हैं वो बहुत ही पावरफुल है ईश्वर ने हमें बहुत ही शक्तिशाली बना के इस संसार में भेजा है बस बशर्त यही है कि हम लोग उन शक्तियों को भूल चुके हैं या पूरी तरह से उसे हम यूज़ कर चुके हैं और फिर से हमें वापस उसे रीजनरेट करना है या रिजुनेट करना है तो हमें उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है ताकि हमारी शक्तियाँ बढ़ें और हम अपने कार्य को अच्छा ढंग से करें तो आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि जैसे एजुकेशन फील्ड में भी हम लोग जब काम करते हैं तो कहाँ मुश्किलें आती हैं किस तरह की दिक्कतें आती हैं थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए हाँ जी मैं क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो जी, जब जी, वो आते हैं तो एटीन नाइनटीन ईयर्स के होते हैं मतलब काफी मेच्योर्ड होते हैं पर्सनली मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स का जो काम होता है वो अट्ठारह साल तक उनको पूरा करना चाहिए होता है ज्यादातर पेरेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके बाद उनको बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए अगर उन्होंने उनके संस्कार अच्छे हैं स्ट्रॉन्ग हैं वैल्यूज़ जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट है वो सब प्रॉपर है देन ये बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं बहुत कम बच्चों में हम हमने ये देखा है कि वो लोग अपने गोल से हट जाते हैं फोकस उनका शिफ्ट हो जाता है आए हैं पढ़ने इतनी इतनी ज़्यादा फीस वगैरह भर के दूर दूर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि फ़र्स्ट ईयर तक तो ठीक है सेकेंड ईयर ठीक है थर्ड ईयर में शायद वो लोग का फोकस चेंज, चेंज हो जाता, जाता है।, है पढ़ाई से उनका मन कहीं और हट जाता है और ये एज ऐसी है उनको हेल्प करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है पेरेंट्स को हम बुलाते हैं वो लोग बोलते हैं वो लोग लिटरली रोते हैं समटाइम्स कि आप इसको थप्पड़ मारिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है आप इसको हम कैसे करें mm -hmm. बड़े बड़े बच्चों को सुधारना बहुत डिफिकल्ट होता है इसी इसमें हमने ये देखा है कि देर आर अदर स्टूडेंट्स जो लोग थोड़ा मेडिटेशन करते हैं कहीं पे सभा uh, uh, में वगैरह में जाते हैं योगा mm -hmm. करते हैं देर आर स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन लाइक दिस हु प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ थिंग्स उन लोगों को हमने काफ़ी कम्पोज पाया है काफ़ी मेच्योर्ड पाया है और अच्छा करियर वो लोग बनाते हैं आगे भी बहुत जाते हैं और फैमिली वैल्यूज़ फिर आगे अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख पाते हैं ऐसा हमने देखा है नहीं। नहीं। बट जो थोड़े परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बहक जाते हैं हम उनको देख के मुझे बहुत दुख होता है बिकॉज उनको मैं कैसे हेल्प करूं, वो मुझे नहीं। नहीं। खुद को ही नहीं मालूम होता है तो बेटर ये है कि ये प्रॉब्लम आए उसके पहले हम सॉल्व करें तो फैमिलीज़ में अगर ये सब स्पिरिचुअल uh, वातावरण जो होता है अगर वो है और स्पिरिचुअलिटी से अगर स्टूडेंट या बच्चा कनेक्टेड रहता है तो उसको फोकस मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है।, है।, है तो ये हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि अठारह साल के बाद बच्चों को आप समझाने जाओ दिक्कत है तो बचपन से अगर उनको ये वातावरण मिले नहीं। नहीं। उनको वो संस्कार मिले तो वो अठारह साल तक की उम्र में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप कहीं भी भी छोड़ दो आपको देखना नहीं पड़ेगा कि आपका बेटा पढ़ रहा है आप बेटी पढ़ रही है या क्या कर रही है वो लोग अपने करियर में डेफिनेटली आगे जाएंगे तो ये मेरा आ, मानना है और इसी तरह से हम ऐसे बच्चों को हेल्प कर पाएंगे जी डॉक्टर मौलिका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बात कहीं ना कहीं हार्ट टचिंग हो रही होगी क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग बच्चों को उनके ऊपर ही पूरी ज़िम्मेदारी दे देते हैं कि वो लोग अच्छा पढ़ेंगे और एक अच्छे कॉलेज में हम लोग एडमिशन दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर हो आएगा एक अच्छा स्टेटस लेके आएगा एक अच्छा पर्सनैलिटी लेके आएगा ऐसा हम लोग सोचते हैं और इसमें होता भी ऐसा है ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 स्टूडेंट बिल्कुल इस तरह से बायस हो गए कुछ परसेंटेज जैसे कि डॉक्टर मौलिका जी ने बताया कि कुछ 10-20 परसेंट लोग बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनका डाइवर्शन हो जाता है थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में और वो अपना करियर से कहीं भटक जाते हैं तो ऐसे में उनको दिक्कत ये हो जाती है कि उनको कैसे संभाले और उनको कैसे रास्ते पर लाए तो माता पिता भी उस चीज़ को देखकर कंफ्यूज रहते हैं कि करें तो क्या करे ऐसी सिचुएशन है तो इन सिचुएशन से बाहर निकलना या फिर ऐसा नौबत ही ना है इसके लिए डॉक्टर मौलिका का कहना है कि बच्चों को अगर घर से ही ये संस्कार मिले कि एक अच्छा वातावरण मिले और जहां पर उनका थोड़ा सा अध्यात्मिक रुझान या योगा या मेडिटेशन के साथ जोड़ के रखने से ये चीज़ें शायद बहुत ही आसानी से हम इन चीज़ों को कर पाएंगे और सब बच्चे जो है अपने करियर को अपने जीवन को बनाने में आसानी फील करेंगे और उन्हें जीवन का जो सत्य है उसका बोध उनके पास होगा तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर मौलिका जी से मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा डॉक्टर मौलिका जी आपका हिंदी फिल्मों में से कौन सा एक गीत है जो आपका बहुत हार्ड टची लगता है आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं उसके बारे में बताइए मुझे हिंदी फिल्मों के बहुत सारे गाने पसंद हैं लेकिन मैं अभी गा नहीं सकता मैं एक डायलॉग बोलना चाहूँगी जी, जी. <laughs> पिक्चर सबको मालूम ही होगी ओम शांति ओम उसमें जो डायलॉग है वो मेरा फेवरेट डायलॉग है और मैं उसमें बिलीव करती हूँ और मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ भी है और वो डायलॉग आप लोगों को भी मालूम ही होगा एंड उसका मीनिंग पहले मैं बता देती हूँ कि वट यू थिंक यू बिकम तो जिस चीज़ को आप शदत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आप तक लाने में लग जाती है <laughs> चलिए बहुत ही प्यारा सा डायलॉग आपने सुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगता है जो भी चीज़ें आप चाहते हो दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मदद करते हैं वो चीज़ आप तक पहुँचाने का तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और चलिए वक्त हो गया ब्रेक का और एक गाना सुनते हैं और डॉक्टर मोलिका के लिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत जैसे उनके भाव थे अपने लिए जिए तो क्या जिए तो ये बहुत ही खूबसूरत गीत उनके लिए अभी आप सुनाए हैं रेडवन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो नमस्कर आते रहो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 ियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो ना कामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो मैं हम सफल तुम्हारा हूँ क्यों तुम स होते हो हंसते हो, रहो हंसाने के लिए हंसते रहो हंसाने के लिए तू कि दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आज़ाद फित रहे इंसान अंदाज क्यों बुलामाना सदिये नहीं झुकाने के लिए सदिये नहीं झुकाने के लिए तूी ये दिल के लिए अपने लिए जिये तो क्या जिए नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल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 मैं चाहूँगा कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है या क्या कुछ नया एडिशनल करना है जिससे ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो जहाँ बच्चों का डाइवर्सन हो जाता है तो उन बच्चों को रोकने के लिए या उनके लिए कुछ संस्कार देने के लिए या उन्हें सही ट्रैक दिशा निर्देश करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है बहुत सारे वैल्यू एडेड एजुकेशनल कोर्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम फैमिली फर्स्ट फर्स्ट ईयर में जैसे हमारी यूनिवर्सिटी गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी उन्होंने एक ब्रिज कोर्स इंट्रोड्यूस किया था ये ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हमको बच्चों को विलेज विज़िट करानी रहती है ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी गाँव नहीं देखा होता है तो उनको हम विलेज विजिट कराते हैं उनको हम ट्री प्लानेशन्स कराते हैं तो मतलब कि वी आर मेकिंग दैम अवेयर ऑफ इन्वायरमेंट जैसे आज फॉर एग्जाम्पल अरुणा दीदी ने कोट था कि टेक लेस फ्राम द अर्थ और टेक ओनली वट यू नीड फ्राम मदर अर्थ तो स, क, कई बच्चों को यह सब घर से प्राप्त हुआ होता है सम बच्चों का अपब्रिंगिंग अलग होता है तो उन्होंने ये सब नहीं किया होता है हुँ, हुँ। तो ये सब इस तरह के वैल्यूएटेड कोर्सेस आ रहे हैं तो बट मुझे ऐसे लगता है कि और मेहनत की ज़रूरत है हर एक टीचर को मुझे ऐसा लगता है कि हर एक टीचर को अपने क्लास में बच्चों को अपने कोर्स के अलावा भी थोड़ा डिसिप्लिन मैनर्स वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ थॉट्स कैसे कंट्रोल करना थॉट्स ये सब भी थोड़ा थोड़ा अपने क्लास में बताना चाहिए कभी कभार सलेबस तो चलता ही रहता है सिलेबस तो कम्प्लीट करना ही होता है और आजकल सिलेबस जैसा भी कुछ नहीं रहा है <laughs> आपको आपका सिलेबस तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक आपको वो टॉपिक में नॉलेज प्राप्त नहीं हो जाती है आपकी डिग्री तब तक मतलब नहीं रखती है जब तक आपको काम नहीं मिल जाता है या आप कुछ अपना खुद का नहीं कर लेते हो <laughs> तो सिलेबस के साथ मुझे लगता है कि हर एक टीचर का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को अपने अपने खुद के बच्चे की तरह देखें उनका पेन समझिए उनको समझ में नहीं आता है या फिर वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं तो ये ज़रूरी है कि उनको कैसे हेल्प किया जाए मैं बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप भी पूछिए टीचर्स को जनरली मेरा ये अनुभव है कि जिनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है वो ही कभी आगे नहीं आते हैं नहीं। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं जो अच्छा कर रहे होते हैं वो लोग जा, आके ज़्यादा डाउट्स पूछते हैं कि ये कैसे करे वो कैसे करे या कहाँ करना है लेकिन जो लोग पीछे बैठे रहते हैं वो लोग फिर पीछे ही बैठे रहते हैं hmm. वो लोग को भी थोड़ा हाथ बढ़ाना चाहिए इफ कम्युनिकेट uh, करेंगे बात करेंगे तो दिक्कत कहाँ है प्रॉब्लम कहाँ है तो उसका सोल्यूशन निकलेगा प्रॉब्लम hmm. जैसी कोई चीज़ होती नहीं है देर आर ओनली चैलेंज देर आर नो प्रॉब्लम्स तो चैलेंज कहाँ है वो हम अगर फिगर आउट करेंगे देन वी कैन हेल्प दैट Uh, person to improve on that हर एक में कुछ ना कुछ खूबियाँ तो रहती है तो समझदारी की बात वहाँ है कि हम खूबियों को बराबर उपयोग करें अपने better future के लिए और weakness को कैसे हम कम करते जाएँ उस पर थोड़ा काम करें तो उसके लिए थोड़ा मेहनत हर angle से चाहिए teachers <laughs> को parents को और student को खुद बहुत कुछ करना है <laughs> तो बच्चों को ये समझना है कि खाली सिलेबस करके नहीं बैठ जाओ मेरा ये अनुभव है कि 60 परसेंट बच्चे सिलेबस करके खुश हो जाते हैं सिलेबस तो मिनिमम चीज़ है जो यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है वो कोर्स में एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सिलेबस <laughs> जैसी कोई चीज़ अभी मुझे नहीं लगती है कि रही है <laughs> आपको अपना सिलेबस खुद तैयार करना है <laughs> आपको क्या करना है आपका क्या गोल है आपका क्या डेस्टिनेशन है उस हिसाब से आप तो आप अब सोचते जाए कि ये मुझे अगर यहाँ पहुँचना है तो इतने पैदल इतना कदम चलना पड़ेगा हुँ, हुँ. उस हिसाब से आपका सिलेबस डिसाइड होता है जी ऐसा मेरा समझना है जी जी जी डॉक्टर मौलिका जी बात अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं अपना डिस्टिनेशन खुद तय करना है अपना गोल खुद सेट करना है और उसके लिए कितने आगे आपको बढ़ना है वो भी आपको समझना है और एक बहुत अच्छी बात लगी डॉक्टर मौलिका जी ने कहा कि सवाल पूछते जाएं जहाँ भी आपको चैलेंजेस आ रहा है जहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं या मुश्किल आपको लग रहा है तो उसके लिए सवाल पूछिए क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछेंगे जवाब भी आपको मिलेगा नहीं और इसीलिए आप पीछे भी रह सकते हैं इसीलिए हमारा महाभारत रामायण या फिर जो भी हम लोग वेद शास्त्र जो भी पढ़ते हैं उसमें सवाल किए जाते हैं उसके जवाब मिलते हैं जो व्यक्ति सवाल करता है वो आगे बढ़ता है और जो सवाल नहीं करता वो पीछे ही रह जाता है तो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसी के साथ चलिए जाते जाते मैं कहूँगा डॉक्टर मल्लिका जी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं गुजरात राजस्थान के लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज लव योर मैं ये बोलूँगी जो मैंने यहाँ आके सीखा है आई एम अ सोल आई एम अ प्योर सोल आई एम अ ब्लेस्ड सोल I I am a powerful soul. I love myself. I respect myself. All I all my thoughts are full of love and respect. I respect all souls around me. डॉक्टर मोलिका जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया हमें अपने आप से प्यार करना है जितना हम अपने आप को प्यार करेंगे उतना ही दूसरों के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा और हर बार जैसे कि हम शरीर को खुराक देते हैं वैसे अपनी आत्मा को अपने मन को भी खुराक दें अच्छे विचारों का अच्छे बातों का तो हम अपने आप को अच्छा बना पाएंगे और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार भी होगा तो चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही और एक बार फिर से डॉक्टर मौलिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू ब्रदर रमेश ओम शांति ओम शांति थैंक यू सो मच चलिए श्रोता आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रेडियो डी मधुमन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा z म सृष्टि में सृष्टि समाए I'm not afraid.